युवकों के प्रति भारत का संसार को संदेश राष्ट्रों के लिए धर्म संसार के अनेक कृत्यों में एक धंधा मात्र है वहाँ राजनीति है सामाजिक जीवन की सुख सुविधाएं हैं धन तथा प्रभुत्व द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है और इंद्रियों को जिससे सुख मिलता है उन सब के पाने की चेष्टा भी है इन सब विभिन्न जीवन व्यापारों के भीतर तथा भोग से निस्तेज हुए इंद्रियों को पुनः उत्तेजित करने के लिए उपकरणों की समस्त खोज के साथ वहाँ संभवतः थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी है परंतु यहाँ भारतवर्ष में मनुष्य की सारी चेष्टाएं धर्म के लिए है धर्म ही जीवन का एकमात्र उपाय है चीन जापान युद्ध हो चुका पर तुम लोगों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस युद्ध का हाल मालूम है अगर जानते हैं तो बहुत कम लोग पाश्चात्य देशों में जो जबरदस्त राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन पाश्चात्य समाज को नए रूप में नए सांचे में ढालने में प्रयत्नशील है उनके विषय में तुम लोगों में से कितनों को जानकारी है यदि उनकी किसी को कुछ खबर है तो बहुत थोड़े आदमियों को पर अमेरिका में एक विराट धर्म महासभा बुलाई गई और वहाँ एक हिंदू सन्यासी भी भेजा गया था बड़े आश्चर्य का विषय है कि यह बात हर एक आदमी को जहाँ के कूली मजदूरों तक को मालूम है इसी से जाना जाता है कि हवा किस ओर चल रही है राष्ट्रीय जीवन का मूल कहाँ पर है पहले मैं पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले यात्रियों विशेषतः विदेशियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा करता था जो प्राच्य देशों के जनसमुदाय की अज्ञता पर खेद प्रकट करते थे पर अब मैं समझता हूँ कि यह अंशतः सत्य है और साथ ही अंशतः असत्य भी इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जर्मनी या जिस किसी देश के एक मामूली किसान को बुलाकर तुम पूछो तुम किस राजनीतिक दल के सदस्य हो तो तुम देखोगे कि वह फौरन कहेगा मैं रेडिकल दल अथवा कंजर्वेटिव दल का सदस्य हूँ और वह तुमको यह भी बता देगा कि वह अमुक व्यक्ति के लिए अपना मत देने वाला है अमेरिका का किसान जानता है कि वह रिपब्लिकन दल का है या डेमोक्रेटिक दल का इतना ही नहीं वरन वह रौप्य समस्या के विषय से भी कुछ कुछ अवगत है पर यदि तुम उसको उससे उसके धर्म के विषय में पूछो तो वह केवल कहेगा मैं गिरजाघर जाया करता हूँ और मेरा संबंध ईसाई धर्म की अमुख शाखा से है वह केवल इतना जानता है और इसे पर्याप्त समझता है दूसरी ओर किसी भारतवासी किसान से पूछो कि क्या वह राजनीति के विषय में कुछ जानता है तो वह उत्तर देगा यह क्या है वह समाजवादी आंदोलनों के संबंध में अथवा श्रम और पूंजी के पारस्परिक संबंध के विषय में तथा इसी तरह के अन्यन्या विषयों की जरा भी जानकारी नहीं रखता उसने जीवन में कभी इन बातों को सुना ही नहीं है वह कठोर परिश्रम करके जीवकोपार्जन करता है पर यदि उससे पूछा जाए तुम्हारा धर्म क्या है तो वह अपने माथे पर का तिलक दिखाते हुए उत्तर देगा देखो मित्रों मैंने इसको अपने माथे पर अंकित कर रखा है धर्म के प्रश्न पर वह तुमको दो चार अच्छी बातें भी बता सकता है यह बात मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूँ यह हमारे राष्ट्र का जीवन